नमस्कार मित्रों मेरा परिचय है राहुल मेहता मैं राइट टू रिकॉल ग्रुप अनरजिस्टर्ड संस्था है उसके द्वारा मैं पिछले तेरह सालों से राइट टू रिकॉल के कारण का प्रचार कर रहा हूं मेरा वेबसाइट है rahulmehata.com ये जो वीडियो किल्क है वो मोहनबाई द्वितीय के ऊपर है मोहनबाई टू जिसे हम धान्ना के ना� जिसे मैं MNC पाल कहता हूँ उसके बारे में है मैं मोहनबाई विद्या का विरोधी हूँ इसलिए विरोधी हूँ कि वो लोगों को एक झूठ कह रहे हैं कि ये कानून जनलोक पाले असल में ये कानून MNC पाल है वो यूरिया का दूध है उसे कामजनु के दूध की तरह बेच रहे हैं ये कानून MNC पाल है उसका नाम होना चा� अब मैं दो-तीन चीजें एक्सप्लेन करूंगा कि ये कानून कैसे एमएनसी पाला है अन्ना क्यों इसका प्रचार कर रहे हैं और राइट टू रिकॉल लोकपाल जो कि इस कानून की सबसे बड़ी कमी को दूर कर सकता था काम कर सकता था उसका उन्होंने क्यों विरोध किया? तो पहले तो ये कानून कैसे एमएनसी पालेगी? जनलो अब ये तो उपराचार हो रहा है, गलत इनफॉरमेशन दी जा रही है कि लोकपाल को के पास सजा देने का पावर नहीं है, वो तो सिर्फ केस फाइल कर सकता है, वो तो सिर्फ इन्वेस्टिगेट कर सकता है। टेक्निकली पार्ट ठीक है, लेकिन जैसे इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, प्रोसिब्यूशन शुरू होगा, वैसे उस आदमी उनपे ये आओ कि उन्होंने शाहबुद्दीन का सोहाबुद्दीन का फेक एनकाउंटर किया और अब पिछले पांच साल से वो जेल में हैं और वो केस खत्म होने आया तो दूसरा केस उनपे डाल दिया कि उन्होंने श्रद्धांका एनकाउंटर किया था फेक एनकाउंटर किया था तो अब वो उसके उस केस के ऊपर भी से पांच साल बिना बेल के एमएनसी को फायदा ये हुआ कि जो बड़ी-बड़ी कंपनियां एमएनसी या जो बड़ी भारतीय कंपनियां उनको आजकल हिंदुस्तान में हजारों लोगों को इशारा देनी पड़ रही है कलेक्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर डिस्ट्रिक्ट जज हाईकोर्ट जज हरे जिले में 20-25 बड़े लोग होते हैं जैसे एमएलए एमपी डिस्ट्रिक्ट पब マネジメトのみんなのみんなのみんなのみんなののみんなのみんなのみんなのみんなのみのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみんなのみのみんなのみんなのんなのみんなのみんなのみんなのみんなののみんなのみんな पूरे इंडिया में इस तरह से हजारों छोटे बिजनेस मैंने उनके सामने एमएनसी को जब इतना होता है तो उन्हें 10-20 गुना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है तो लोकपाल के आने से एमएनसी को क्या फायदा होगा कि आप उन्हें सिर्फ 11 लोगों को देनी लोग लोग एक विश्वास देंगे? एमएनसी क्या कार्य करेगी ये लोग 11 जन � なら、ま、collector、district public r e m t m l a ジッド、ミニアフサル、ミニスタン、ウルサポ、ダランで、ジャンタンり、MLC、プランカや、プロセル、カー、ビローティア。で、こ、び、アフサル、ダスミと、 と、このジャンパレは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、レは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、ジャンルパーレは、ジャンルーレは、ジルジャンパンレンージャンパレジャンパンレンジャージャ धारना ने सवाल किया कि भाई आप इसका उपाय बताओ तो जब हमने उपाय बताया कि right to record लोकपाल होना चाहिए यानी कि ऐसी प्रोसीजर एक पेज की प्रोसीजर मैंने प्रपोज की है राहुलमेथा.com/lokapal2.pdf में फिर से दोहराऊंगा राहुलमेथा.com/lokapal2.pdf ये एक पेज का ड्राफ्ट है कि जिसके द्वारा देश के नाकरी लोकपाल को बदल सके त कि right to recall लोकपाल नहीं होना चाहिए वैसे वो दिखावा करने के लिए right to recall का समर्थन करते हैं पर ये जो लोकपाल का कानून है उन्होंने कि right to recall लोकपाल नहीं डाला उन्होंने कहा कि यहाँ पे आपने सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर जाएगा लोकपाल गलत हो तो सुप्रीम कोर्ट का जज उसको निकाल देगा ऐसा नहीं होता मान लो सुप あ山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山の山のの山の山の山の山の山の山の山の山の山の山 अब स्विस बैंक तो कोई सबूत देने नहीं वाले स्टेटमेंट देने नहीं वाले कि इस आदमी का 50 सौ करोड़ स्विस बैंक के खाते नहीं हैं, मॉरीशस बैंक तो स्टेटमेंट दे देंगे तो आपके पास कोई सबूत होगा नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज आपका केस पार्टीमेंट देगा, तो इसलिए ये राइट टू रिकॉल लोकपाल जो छोटे अधिकारी हैं, जो अक्सर उनके रास्ते में पत्थर डालते हैं, उनको उठका, उनको रोकते हैं, वो कम, अब वो कम हो जाएगा। अब सवाल आता है कि right to recall लोकपाल की मांग को धान्ना और the team जो दोनों डट के विरोध कर रहे हैं, वो डट के विरोध कर रहे हैं, यानी वो पता लगाने के लिए पहले उन्हीं से पूछ � और जो झूठ बोलने की भी कोशिश करेंगे कि भाई हमने राइट टू रिकॉल लोकपाल रखा है कि जाओ सुप्रीम कोर्ट के जज के पास लोकपाल गलत हुआ निकाल दो वो राइट टू रिकॉल नहीं होता राइट टू रिकॉल का मतलब है कि आदमी को पब्लिक निकाल दे बिना किसी अधिकारी जान मिनिस्टर के पास कंप्लेंट किए बिना उसे サラミ、サスク、フレンマスク、サスメカラー、ジャンダ、パセキパテ、アンダー、オーケー、サラミ、ビルプルン、うリン、パジョ、コロロンピア、ウンポ、メディア、コレイ、ウンポ、メディア、コレーウンポ、ウンポ、ミリア、ウスキー、キーマン、ディンケ、パチャス、パロセレ、ドソコロ、チャー、アンハプリング、ウンポジュ、ティミチェン、カカ、コレイ、ミチェン、ディング、アタリス、ディ、ダンナフィフォト、ディカ どう universal campaigning? जो हजारों अधिकारियों को रिश्वत देनी है वो कम हो जाएगी अब उने से ग्यारह अधिकारी को डील करना पड़ेगा और इकोर्म जरूरत थी कि उन्हें जनलोकपालों के द्वारा और अन्ना को काउंटर देने के द्वारा उनका दूसरे और भी काम निकल रहे थे कि जैसे बाबा रामदेव की इमेज तोड़ने की काले धन के मुद्� 私たちはそれ0 0えてので、私たちはそれを考えているので、今日はそれを見ているので、私たちはそれを見ているので、私たちはそれを見ていので、私たちはそれを見ているので、私たちはそれを見ていので、私たちはそれを見ていので、私たちはそれを見ているので、私たちはそれを見ていので、私たちはそれを見ていので、私たちはそれを見ているので、私たちはそれを見ていので、私たちはそれので、私たちているので、私ので、私ので、私ので、私ので、私ので、私ので、私ので、私ので、私ので、私ので、 もしこのように見えますか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 हाँ, वो इसलिए नहीं दिला रहे कि आप Right to Recall Lokpal का प्रचार करो, वो इसलिए वो दिला रहे हैं कि आप ऐसे जन Lokpal का कानून का प्रचार करो कि जिसके द्वारा हमारे खर्चे और हमारे काम आसान हो। इसलिए धामना काफी शूद्र आदमी हैं, उन्होंने देखा कि भाई इसलिए तो Right to Recall Lokpal की बात करूँगा तो मेरी पब्लिसिटी जो मिल � ウスメイド・サンスターヘッ、ウスメイド・アンダー・ウルトン、バージャー・トゥルトン、カレー・カレー・カカー、カテリー、ライト・ウィコー・カ・プラチャー、アブレジャー・メイカナ、ウィス・ジャンロー・パ r ウ c ス・ジャンロ n パー、ウィス・ジャンロー・パー、ウィス・カ・プラチャー。トゥ、ハメイ o カナジャイア、ハメイ・ライト・ウィコー・ジャンロー・パー、カ・プチャカナジャイア、ビナライトゥルー・ジャンロー・パー、イア、トゥ、ジェスコー・ボー・モサン・オジャイアカ。 ये कानून के द्वारा, जनलोकपाल के द्वारा मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में अपने गलत ताकत को मजबूत कर लेगी और गलत ताकत मजबूत होने से क्या होगा? हमारी सेना कमजोर हो जाएगी, हमारे हथियारों के उत्पादन की फैक्ट्रियां वो बंद करा देंगे। ये सारी बात मैं किसी और वीडियो कीड में करूँगा कि मल्टीने�